जावाल दर्शनोपनिषद सप्तम खंड यहाँ प्रत्याहार के विविध प्रकार एवं फल का वर्णन किया जा रहा है अथात संप्रभ्या प्रत्याहारम महामरे इंद्रिया विचरता विषय स्वभा बलादाव तहार से उच्य यदश्यती तत्सं ब्रह्म पश्यन्त भविसे ब्रह्म विद्वपरोधम अशुद्धम वोरणा तत्सव ब्रह्मणे कुह्य अथवा निकर्माण ब्रह्माधनबुद्धि हे महामुने मैं प्रत्याहार का वर्णन करता हूँ विषय भोगों में स्वभाव वितरण करने वाली समस्त इंद्रियों को बलात वहाँ से वापस लाने का जो प्रयत्न है उसी को प्रत्याहार कहते हैं मनुष्य जो कुछ भी देखता है वह सब ब्रह्म ही है इस प्रकार समझते हुए ब्रह्म में चित्त को एकाग्र कर लेना ही प्रत्याहार है ऐसा ब्रह्मवेद्ता कहते हैं मनुष्य मृत्यु परन्त जो कुछ भी पवित्र अथवा अपवित्र कार्य करता है वह सभी कुछ परमात्मा को ही समर्पित कर देना चाहिए यह भी प्रत्याहार कहा गया है अथवा नित्य एवं काम में सभी तरह के कर्मों को भगवान की सेवा प्रार्थना के भाव से करना चाहिए कामयानि चाहिया स उच्यते अथवास्थ नि दंतमूला तथा कंठे कंठा दूर से महृतम उरो देश समृष्य नाभदेश निरोधये नाभिदेश सकश्य कुंडल्यां तो निरोध कुंडली देश तो विद्वान्मूलाधारे निधद्वंदेतरौमे तस्माजाव जे निरोधये प्रत्याहारो प्रत्याहय मुक्तस्तु पुरा स्म पुराव्यासयुक्त पुष्स् महात्म सभी काम्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करने को भी प्रत्याहार कहते हैं अथवा वायु को एक जगह से खींच कर दूसरी जगह पर प्रतिष्ठित करें यथा दाँत के मूल भाग से वायु को खींच करके उसे कंठ में प्रतिष्ठित करें कंठ से हृदय क्षेत्र में स्थिर करें हृदय से खींच कर उसे नाभि प्रदेश में ले जाए नाभी प्रदेश से कुंडलनी में स्थापित करे कुंडलनी क्षेत्र से हटाकर विद्वान पुरुष उसे मूलाधार में रोके तत्पश्चात अपान वायु के स्थान से उस वायु को हटाकर कटिप प्रदेश के दोनों भागों में स्थिर करें और वहां से जांघों के मध्य भाग में ले जाएं जांघों से दोनों घुटनों में घुटनों से पिंडलियों में और पिंडलियों से पैर के अंगूठे में उस प्राण वायु को स्थापित करें प्रत्याहार में पारंगत विद्वानों ने प्राचीन काल से उपरयुक्त इसी क्रिया को ही प्रत्याहार के नाम से बतलाया है सर्वपा नश्यवरोगस् सुब्रत नाभ्यायुृश्य निश्च स्वस्ति का सर पूल मस्तक पश्चात्दूलाधारे तथा च निकंदे चिंड मध्ये कंठमूल चालुके प्रोर्मध्ये लाटे चथ मूर्धन धारे इन भांति प्रत्याहार की क्रिया में रत बुद्धिमान पुरुष के तभी पाप एवं जन्म मृत्यु रूप समस्त व्याधियां स्वयं नष्ट हो जाती हैं स्वस्तिक आसन का आश्रय प्राप्त कर ज्ञानी मनुष्य शांत चित्त से स्थान ग्रहण करे तथा नासिका के दोनों छिद्रों से प्राण वायु को भीतर खींचकर उसे पैर से लेकर सिर तक के सभी स्थानों में पूरा कर दे दोनों पैरों में मूलाधार में नाभिकेंद्र में हृदय के मध्य भाग में कंठ के मूल में तालु में फौहों के बीच में ललाट में एवं सिर में वाय। वायु को प्रतिष्ठित करें यह वायु प्रतिष्ठितात्मक प्रत्याहार है देश स्वात्मति विद्वान्कृष्य समा समिति आत्मनात्मन निर्द्व निर्विकल निरोधे प्रत्याह सक्षा वेदात देवभ्यसत न किंचित दुर्लभम ज्ञानी पुरुष चित्त को एकाग्र करके शरीर में आत्मबुद्धि को अलग कर उसे खुद ही निर्द्वंद एवं निर्विकल्प स्वरूप में अपने अंतरात्मा में स्थित करे। वेदांत तत्व के ज्ञाता विद्वानों ने इसी को ही वास्तविक प्रत्याहार कहा है इस प्रकार प्रत्याहार का अभ्यास करने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है